आनंद की खोज पार्थसारथी श्री कृष्ण एक संपूर्ण जीवनादर्श धर्म ग्रंथों में रथ सुख आध्यात्मिक सत्यों को प्रायः दृष्टान्तों एवं आख्यायिकाओं तथा रूपकों की सहायता से समझाया जाता है रथ भी ऐसा ही एक रूपक है जिसका उपयोग आध्यात्मिक साहित्य में काफ़ी किया गया है निषद में देह की तुलना रथ से की गई है तथा उसकी सहायता से जीवात्मा का स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया गया है आत्मा शरीरम् विधि बुद्धिम् तु सारथिम् विद्धि, मनः विधि मन प्रग्रहमेव इंद्रियाड़ी हयानाहुर्ष्यासु गोचरान् आत्म आत्मेंद्रिय मनोयुक्त भोगते त्याहर मनीषिण अर्थात आत्मा को रथी और शरीर को रथ जानो बुद्धि को सारथी एवं मन को लगाम जानो इंद्रियां घोड़े कहलाती हैं जो विषय रूपी मार्गों पर धावित होती है इंद्रियां, मन एवं बुद्धि से युक्त आत्मा को भोगता अर्थात जीव कहते हैं रामचरित मानस के पाठक लंका कांड में वर्णित धर्मरथ से परिचित ही हैं रावण रावणरथि विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा अधिक प्रीतिम भा संदेहा बंद चरण कह सहित स्नेहा नाथ नरथ नह तनपद्राणा केह विधिजितपवीर बलवाना सुनो सखा कह कृपा निधाना जयि जय होइ सुसंदन आना धीरज सौरज तहि रथ चाका सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम परिहित घोरे क्षमा कृपा समता रजु जोरे इस भजन सारथी सुजाना विरति चरम संतोष कृपाना यह नैतिक आदर्शों से युक्त एक सुंदर रथ का वर्णन किया गया है जिसमें सौर्य और धैर्य पहिए हैं सत्य और शील की ध्वजा और पताका है बल विवेक दम और पर घोड़े हैं जो कृपा क्षमा और समता की लगाम से बंधे हुए हैं ईश्वर का भजन इस धर्म रथ का सारथी है फिर से जगन्नाथ महाप्रभु का भी एक प्रसिद्ध रथ है जिसे वैष्णव इतना पवित्र मानते हैं कि ऐसी मान्यता है कि उसमें विराजित भगवान का दर्शन जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्रदान करता है रथे वामनम दृष्टवा पुनर्जन्मन विद्यते। लेकिन अन्य लोग इस कथन को देह रूपी रथ में आसीन शुद्ध चैतन्य आत्मा के दर्शन के अर्थ में लेते हैं एक और भी रथ है जिससे सभी हिंदू परिचित हैं अर्जुन का वह रथ जिस पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था भगवत गीता के इतने लोकप्रिय होने तथा उसके उपदेशों के इतने महत्वपूर्ण होने के कारण जिस रथ पर बैठकर उसका गान हुआ था उसका महत्व गौण हो जाता है सामान्यतः यह रथ एक वाहन मात्र समझा जाता है तथा इससे अधिक उसकी कोई सार्थकता भी नहीं हो सकती है इस ओर किसी की दृष्टि नहीं जाती गीता गायक श्री राम कृष्ण के अनेक चित्र खींचे जा चुके हैं लेकिन वर्तमान काल में स्वामी विवेकानंद ने ही इसके आध्यात्मिक महत्व की ओर संकेत किया है स्वामी जी कहते हैं श्री कृष्ण का चित्रण वैसा ही होना चाहिए जैसे वे थे गीता के मूर्त स्वरूप शरीर एक एक अंग कार्यरत है और फिर भी मुख पर नील गगन की गंभीर शांति और प्रसन्नता व्याप्त है यही तो गीता का मूल तत्व है सब परिस्थितियों में शांत और स्थिर अनुद्विग्न रहते हुए शरीर मन और आत्मा को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना विवेकानंद साहित्य अष्टम खंड उन्नीस सौ तिरसठ पृष्ठ दो सौ वस्तुतः यह रथ एक अत्यंत उपयोगी ध्यान चित्र है जिसमें कठोपनिषद के दार्शनिक तत्वों तथा रामचरित मानस के धर्मरथ के नैतिक आदर्शों का समावेश तो है ही यह अपने में उनसे भी उच्चतर आदर्श प्रकट करता है रथ का आध्यात्मिक महत्व रथ का वर्णन करते हुए स्वामी जी कहते हैं श्री कृष्ण ने घोड़ों की रास इस प्रकार पकड़ रखी है रास इतनी तनी है कि घोड़े अपने पिछले पैरों पर उठ गए हैं उनके अगले पैर हवा में उठे हैं और मुंह खुल गए हैं शक्तिशाली चंचल दौड़ने को आतुर घोड़े तीक्ष्ण एवं प्रबल इंद्रियों के प्रतीक है जिन्हें मन रूपी लगाम द्वारा संयत रखा गया है इंद्रियां स्वभावतः बहिर्मुखी होती हैं इंद्रियों के बाहरी विषयों की ओर भागने की यह प्रवृत्ति उन्हें अंतर्मुखी करके आत्मा का दर्शन करने के इच्छुक साधक की सबसे बड़ी समस्या है जैसा कि कठोप निषद में कहा गया है पराण चिखानी वेतरण स्वयंभू तस्मात्ंग पश्य नातरात्म कश्चित धीर प्रत्यगात्मान्छद आवृत चक्षु अमृतत्व मिक्षण कठोपनिषद अर्थात परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाकर मानो उनकी हत्या ही कर डाली अतः वे बाहर देखती हैं भीतर की ओर नहीं अमृतत्व की इच्छा करने वाला कोई धीर प्रत्यगात्मा को देखने के लिए चक्षुओं को अंतर्मुखी बनाता है गीता में कहा गया है कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अपनी देह के भीतर खींच लेता है उसी प्रकार इंद्रियों को विषयों से अलग कर लेना चाहिए लेकिन मानव की ज्ञान इंद्रियां कछुए के पैरों की तरह नहीं हैं जिन्हें भीतर खींच लिया जा सके अधिक से अधिक आंखें मूंद ली जा सकती है या कानों में रूई ठूस उन्हें बंद कर लिया जा सकता है लेकिन नाक और त्वचा अपने विषयों के संस्पर्श से आए तो संवेदन प्राप्त होगा ही कुछ लोग विषय संस्पर्श से बचने के लिए निर्जन में चले जाते हैं कुछ अन्य पूर्वक कठोर तपस्या द्वारा शरीर को कृष करके इंद्रियों को दुर्बल करने का प्रयत्न करते हैं यह तो मानो घोड़ों को मार मार कर अधमरा बनाने जैसा है लेकिन इंद्रिय संयम का यह सही तरीका नहीं है वस्तुतः बहिर तो मस्तिष्क में स्थित वास्तविक इंद्रिय का बाह्य गोलक मात्र है जैसे वह स्नायुओं नर्वस के द्वारा जुड़ी हुई है अतः मस्तिष्क में स्थित अंतर इंद्रियों का नियमन ही वास्तविक इंद्रिय संयम है आध्यात्मिक महापुरुषों में भी यही बात देखने को मिलती है चैतन्य महाप्रभु की जीवा पर चीनी डाल देने पर भी उन्हें उसका स्वाद नहीं मिला और लार के अभाव में वह हवा से उड़ गई श्री रामकृष्ण के प्रचलित चित्र में उनकी आंखें खुली हुई हैं लेकिन वास्तविक यह है कि यह चित्र उनकी उच्च समाधि अवस्था का है जब उनकी बाह्य चेतना का पूर्ण लोप हो गया था तात्पर्य यह कि इंद्रियों के तीक्ष्ण और सबल होते हुए भी उनका आंतरिक निरोध किया जा सकता है और यही वास्तविक निरोध है मन रूपी लगाम कैसी होनी चाहिए गीता के अनुसार जब मनुष्य मन की समस्त कामनाओं का त्याग करता है तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है मन में असंख्य विचार एक के बाद एक उठते रहते हैं किंतु कामनाएं तभी पैदा होती हैं जब विषयों के साथ वह आसक्त हो जाता है संघास संजायते कामह अतः आसक्ति एवं राग रागद्वेश रहित व्यक्ति विषयों के बीच में अविचलित रह सकता है मन में उठ रहे असंख्य विचारों का प्रवाह हानिकारक नहीं है किंतु आसक्ति और राग देश से प्रेरित हो विषयों को प्राप्त करने की तथा कर्मों के फलों की इच्छा जो कामना कहलाती है बंधन का कारण है गीता में इसे संकल्प प्रभुवान कामान कहा गया है तथा संकल्प परित्याग का बार बार निर्देश किया गया है श्रेष्ठ भक्त अथवा गुणातीत मुनि अपने मन में उठ रहे विचारों को इच्छा में परिणत नहीं होने देता वह सर्वारम्भ एवं सर्व संकल्पों का त्याग करता है रथ की लगाम सारथी के हाथ में हो रहती है जो बुद्धि का प्रतीक है बुद्धि एकनिष्ठ एवं भगवान में निविष्ट होनी चाहिए वस्तुतः अपने तथा बहिर्जगत के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही बुद्धि कहलाता है गीता में विशेषतः द्वितीय अध्याय में जहाँ सांख्य बुद्धि तथा योग बुद्धि का वर्णन है इस शब्द का उपयोग इसी अर्थ में किया गया है अधिकांश लोगों की देह के प्रति आत्मबुद्धि तथा संसार के प्रति ममत्व तो बुद्धि रहती है मैं देह हूँ तथा जगत के विषय पदार्थ मेरे हैं यही है अहमता व ममता जो बंधन का कारण है इसी के कारण मन इंद्रियों के माध्यम से विषयों की ओर भागने लगता है लेकिन जब यह बोध हो जाता है कि मैं नश्वर देह नहीं बल्कि नित्य अमर आत्मा हूँ तथा बाह्य जगत अस्थायी एवं क्षण है तब मन शांत हो जाता है और इंद्रिया भी सहज ही अंतर्मुखी हो जाती हैं तत्पर यह कि इंद्रियाँ सतेज एवं बलवान लेकिन संयम हो संयत हो मन कामना राग द्वेष तथा संकल्पों से रहित हो तथा बुद्धि अहमता ममता से रहित होकर परमात्मा में निविष्ट हो ऐसे मन एवं इंद्रियों वाला साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है जिसे कठोपनिषद में विष्णुपद कहा गया है विज्ञान साक्षर मनः प्रग्रहवान प्रग्रहवा शोध्वन परमानोति तद विष्णो परम पदम श्री भगवद्गीता के अनुसार कामनाओं का परित्याग करने वाला जो व्यक्ति अहमता और ममता रहित होकर निष्प्रिय भाव से विचरण करता है वह शांति प्राप्त करता है विहाय कामान्य सर्वान्माशरित निष्प्रिय निर्ममो निरहकार से शांतिम अधिगछति इसी को ब्राह्मी स्थिति भी कहा गया है और इसे प्राप्त करने वाला ज्ञानी स्थित प्रज्ञ कहलाता है इस प्रकार यह रथ सांकेतिक रूप से गीता के मूल संदेश स्थित प्रज्ञ दर्शन का को प्रकट करता है